तेरा मेरा साथ रही।, रही तेरा मेरा साथ रही तेरा मेरा साथ रही हो तेरा मेरा साथ रही धूप हो छाया हो दिन हो के रात रही तेरा मेरा साथ रही। तेरा मेरा साथ साथ तेरा नमस्कार दोस्तों आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है और आज मैं आपसे कुछ ऐसी बात कहने जा रहा हूं जिसका संबंध हमसे और आपसे दोनों से है आप देखिए क्या होता है कि अभी एक ऐसी घटना हुई जिसने कि मुझे ये सब बोलने पर मजबूर कर दिया मुझे लगा कि मुझे ये बातें आपके साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए हुआ ये कि आप, आपको शायद बताया ही होगा मैंने कि मैं हैदराबाद में रहता हूँ और घर तो है बनारस तो अब मैं घर और डेरे का अंतर भी शायद एक बार बात कर चुका हूँ इस बारे में मगर तब भी आपको बताऊँगा कि घर तो घर ही है और हैदराबाद तो आज भी डेरा ही लगता है तो साहब जब हम हैदराबाद में बनारसी किसी चीज़ की बात सुनते हैं तो बस लगने लगता है कि ये तो घर की बात हो रही है तो हमारे घर के पास जहां मैं रहता हूं इसके पास में ही आ, मंडी लगती है मंडी मतलब हर दिन सुबह वहां पर कुछ फल और सब्ज़ी वाले आ जाते हैं तो हम लोग हफ्ते में एक आध बार वहां तक जाते हैं यानी वो जगह पर जाते हैं और वहां जाकर के कुछ जो भी ख़रीदना होता है सब्ज़ी या फल या जो इस तरह की चीज़ें वो ख़रीद लाते हैं तो साहब अभी हम एक दिन वहां गए कुछ दिन पहले की बात है उस समय बात तो कुछ दिन पहले की इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस समय आम मिल रहे थे अब आ, अब तो आज की तारीख में तो आम मिलने बंद हो चुके हैं मगर उस, उस समय में उस ज़माने में या उस हफ़्ते में आम मिल रहे थे तो साहब एक आम वाले के पास हम लोगों ने अपनी मोटरसाइकिल रोकी मैं वहाँ तक थोड़ा आलसी हो गया हूँ मोटरसाइकिल से ही जाता हूँ तो मोटरसाइकिल रोकी और वहाँ खड़े होकर के आम खरीदने लगे तो उसने बताया कि साहब ये लंगड़ा है हमने कहा हाँ हाँ भाई हम लंगड़ा देख के ही यहाँ पर आए हैं और लंगड़े की महक हम समझ रहे हैं तो साहब खैर हमने आम ले लिए मेरी पत्नी ने जब आम हम लोग ने ले लिया तो उससे पूछा कि भाई तुम यहाँ पर आते हो क्या रेगुलर बेसिस पर उसने कहा हाँ, साहब आते हैं हर हफ्ते में तीन चार दिन तो आ ही जाते हैं तो उसने कहा कि ठीक है हम जो आम ले जा रहे हैं ये तीन चार दिन के बाद ख़त्म हो जाएंगे तो हम फिर आएंगे लेने के लिए मगर पता नहीं जिस दिन हम आएँ उस दिन तुम रहो या ना रहो तो हम एक बार तुमसे पूछ लेंगे तो अपना फ़ोन नंबर दे दो और साहब उन्होंने उसका फोन नंबर ले लिया मैं हंसने लगा मैंने कहा कि यार अब आम वाले का भी फोन नंबर ले रही हो तो उन्होंने कहा क्या बुरी बात है।, अगर ये यहाँ पर आम ला ही रहा है तो हो सकता है कि आज आम लाता हो कल अमरूद लाता हो तो एक बार पूछ लेंगे तो अच्छा रहेगा फोन नंबर लेना आम वाले से कोई मतलब नहीं था मुझको बाद में यह बात समझ में आई कि फोन नंबर लेने का मतलब था एक रिलेशनशिप क्रिएट करना एक संबंध बना लेना अब बस ये बात सोची और इसके साथ में बहुत सी और बातें दिमाग में आने लगी ये भी आने लगा कि हम लोग कितने संबंध बनाते हैं और फिर वो संबंध बिगड़ जाते हैं या टूट जाते हैं या अपनी सामान्य नॉर्मल मौत मर जाते हैं एक्चुअली मर जाने कहना अच्छा नहीं लग रहा है ना वो संबंध ठंडे पड़ जाते हैं तो ठंडे पड़ जाते हैं तो उनको ऐसा कहते हैं कि वो संबंध कोमा में चले जाते हैं कोमा भी ज्यादा भारी हो गया चलिए ऐसा कह देते हैं कि वो संबंध खिसककर अलमारी के एक कोने में चले जाते हैं जहां पर कि हम सामान्य तौर पर हाथ नहीं लगाते तो अब सवाल ये उठता है कि ये संबंध कैसे बने और कैसे भंडे हुए और क्या इन संबंधों के बारे में हम बात कर सकते हैं तो अब जैसे ही मैंने ये सोचा मैं फौरन अपने कुछ संबंधों के बारे में सोचने लगा नहीं नहीं नहीं नहीं अब यहाँ पर मेरे कुछ मित्र हैं वो आ, कुछ अजीबोगरीब संबंधों की चर्चा अपने दिमाग में करने लगे हैं और आ, मेरी तस्वीर के साथ में वो उन संबंधों के बारे में सोच रहे हैं। नहीं भाई लोग मैं उस तरह के संबंधों की बात भी मतलब वो अभी नहीं ला रहा हूँ सामने मैं उन संबंधों की बात कर रहा हूँ जो कि हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में लाते रहते हैं मतलब वो संबंध बनते रहते हैं और हमारे चाहे अनचाहे वो संबंध बन जाते हैं तो अब इसमें मैं ऐसे ही कुछ संबंधों का ज़िक्र करना चाहूँगा तो इसमें जो पहला संबंध मुझे ऐसे दिमाग में आ रहा है वो है कि हमारे एक ऐसा कहना चाहिए कि हमारे एक परिचित हैं और वो परिचित आज के नहीं हैं बहुत पुराने ज़माने से उनसे परिचय है मैं उनको परिचित इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनको मित्र नहीं कह सकता और वो मुझसे इतने बड़े भी नहीं हैं कि उनको गुरु की पदवी में बैठा हालांकि उन्होंने मुझे पढ़ाया है परंतु गुरु कहने में भी थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही है क्योंकि वो उम्र में उतने बड़े नहीं और मेरे दिमाग में तो गुरु की जो छवि है वो ये है कि भाई गुरु तो वास्तव में गुरु मतलब बड़ा होना चाहिए तो खैर तो उनके साथ में संबंध जो बने तो उस ज़माने में मैं बीएससी में पढ़ता था यानी साल था 1970 और 1970 में लगता ऐसा था कि ये संबंध जो बन रहे हैं यानी जो इनसे पढ़ाई में सीखने की जो बात हो रही है वो एक दो साल में ख़त्म हो जाएगी परंतु वो संबंध ऐसा बना कि 1921 तक वो संबंध बना हुआ है यानी लगभग पचास सालों से वो संबंध बना है अब उसका थोड़ा विश्लेषण करें कि आखिरकार कर वो संबंध क्यों बना रहा वो संबंध इसलिए नहीं बना रहा कि हमें कुछ लेना देना था यानी कि कोई ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप नहीं थी वो संबंध बना था क्योंकि वो रिलेशनशिप किसी स्तर पर बौद्धिक या मानसिक थी हम और वो अक्सर नहीं मिलते थे परंतु जब मिलते थे तो वास्तव में अपने विचारों को अपनी शिक्षा को अब, अग, हम दुनिया के बारे में क्या सोचते हैं इस बारे में आप अपने अंतर मन से बात करते थे और वो बात करते करते मुझको आज भी याद है कि उनसे मेरी अंतिम मुलाकात 2018 में हुई थी और 2018 में वे मेरे घर आए थे और जब वो घर आए तो मेरे पिताजी उस समय अच्छी हाल में नहीं थे उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी तो उन्होंने मेरे पिताजी को कहा कि ओहो इनको देखिए ये इतने खराब तबीयत के बावजूद इनके चेहरे पर कितनी चमक है और पिताजी को ये सुनकर मतलब पिताजी उस वक्त बोलने लायक हालत में नहीं थे परंतु ये सुनकर उनके चेहरे पर वास्तव में ऐसी खुशी आई वो मेरे ये जो जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ मित्र का या परिचित का उन उनका उद्देश्य भी यही था कि वो पिताजी को थोड़ा खुश करें यानी कि बीमार व्यक्ति को यदि कोई हिम्मत बढ़ाता है तो उसको खुशी महसूस होती है तो उन्होंने उसी खुशी को देने के लिए उनके सामने इस तरह की बातें की वो कुछ मैंने मैं उनको कुछ नहीं दे रहा था और वे मुझको कुछ खुशी मेरे पिता को देने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उनको पता था कि मैं भावनात्मक स्तर पर अपने पिता की बीमारी की वजह से चिंतित हूँ तो शायद उन्होंने ये प्रयास किया कि उस बीमारी में जितना वो मदद कर सकते हैं वो करें खैर इसी के इसी के तरह का एक और घटना आपको बताता हूँ मेरे एक ऐसा कहना चाहिए पड़ोसी पड़ोसी थे पड़ोसी मतलब एकदम पड़ोसी तो नहीं थे परंतु पास में रहते थे तो उनको उनके साथ में मेरा बात व्यवहार तो होता था ये घटना जो मैं बता रहा हूँ ये बम्बई शहर की है और बम्बई में हम बैंक की बिल्डिंग में रहा करते थे और मलाड में रहते थे तो वहाँ पर हुआ ये कि हमारे उन परिचित थे इनको भी मैं यही कहूंगा कि ये परिचित थे बैंक में चूँकि साथ काम करते थे एक ही दफ्तर में और हम लोग एक ही सर्कल को बिलोंग करते थे तो इस नाते से वो मतलब परिचय हो गया था तो एक रोज़ उनकी कुछ तबीयत खराब हुई रात के समय उनका छोटा सा बेटा मेरे पास आया कि साहब पापा आपको बुला रहे हैं मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये मुझे बुला रहे हैं वो मुझसे उम्र में भी छोटे थे और मैं समझ नहीं पाया कि इतना तो उनसे परिचय नहीं है कि वो मुझे अपने घर बुलवाएं मगर खैर चला गया उनके घर जब उनके घर गया तो रात का तकरीबन दस सवा दस बज रहा था हम लोग दफ्तर से लौटते ही नौ बजे के आसपास थे तो दस, दस कोई ऐसे बहुत देर का समय नहीं था मगर खैर जब वहाँ पहुँचे उनके घर में तो देखा कि उनके सारे बदन पर लाल लाल दाग जैसे हो गए हैं तो मैंने पूछा कि क्या हो गया तुमको तो उन्होंने बताया कि साहब मेरे को ये सुबह से मेरे बदन में इस तरह से ये लाल दाग हो रहे हैं और मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है मगर ये कष्ट जो है ये मेरे को हो रहा है और बोले कि ये बहुत देखने में बहुत भयानक लग रहा है उनकी आंखों के अंदर भी लाल हो गया था और वो बोले साहब मेरी नाक से थोड़ा खून भी निकला है उस वक्त हम लोगों को मतलब मैं अपने बारे में बता सकता हूँ मुझे ज़्यादा समझ नहीं आया तो मैंने कहा कि भाई आप क्या चाहते हैं हम आपको लेकर अस्पताल चलें तो बोले कि हाँ साहब अस्पताल चले मगर हम ये सोच रहे हैं कि इस समय रात में अस्पताल न चल के क्यों ना हम लोग सुबह चले अस्पताल मैंने कहा ठीक है ये भी बात सही है क्योंकि रात में अस्पताल जाने का हम लोगों को बम्बई शहर में नए नए पहुंचे थे तो कुछ उतना आइडिया भी नहीं था मगर खैर सुबह शाम हम लोग सात बजे के आसपास मैं उनको अपनी कार में बैठा करके और अस्पताल लेकर के गया बॉम्बे हॉस्पिटल हम लोग ले करके पहुँचे जब वहाँ पहुँचे तो दिखाया उनको पता चला खैर वो बीमारी कुछ प्लेटलेट के से रिलेटेड थी और उनकी ब्लड वेसल्स एक्सप्लोड कर रही थी ये सब था खैर वो उनका वहाँ पर अस्पताल में भर्ती कर लिया गया और उसके बाद बंबई शहर के मतलब ये बंबई शहर की खासियत है कि हमारी बिल्डिंग के लोगों ने मिलजुल करके उनको वहाँ पर अस्पताल में मदद किया और दो तीन दिन लगे उनके रिश्तेदारों वगैरह को आने में उनके रिश्तेदार लखनऊ से आने वाले थे उनके आने में जो भी समय लगा उस समय तक लोगों ने वहाँ पर दिनों रात अस्पताल में उनके साथ ड्यूटी दिया और वो ठीक हो गए अब ये तो संबंध बन गए उसके बाद क्या हुआ कि अब चूँकि ऐसे परेशानी के वक्त में उनके साथ हम लोगों का बात व्यवहार हुई तो बात व्यवहार चलने लगी और वो हमारी ही बिल्डिंग में रहते थे हमारे ही विंग में रहते थे कुछ समय के बाद क्या हुआ कि बिल्डिंग में पुताई की नौबत आई पुताई मतलब पेंटिंग घर के अंदर बैंक जो था वो पेंटिंग करवा रहा था तो बैंक ने स्पेसिफाई कर रखा था कि भाई हर घर में एक स्पेसिफिक क्वालिटी की पेंटिंग होगी और एक स्पेसिफिक क्वालिटी का कलर किया जाएगा यानी कि कमरे में ये कलर होगा इस कमरे में ये कलर होगा वगैरह वगैरह इस तरह से स्पेसिफाइड था तो साहब वो पुताई हो गई हम लोगों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और जो भी उसने किया हमने कहा यार हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है बैंक का मकान है आपको साल में दो तीन चार साल में एक बार पुताई करना है आप पुताई करिए पेंटिंग कर दीजिए और साहब उसने जो भी पेंटिंग करना था वो पेंटिंग कर दिया कुछ दिनों के बाद आ, चूंकि मैं उस वक्त ट्वेल्थ फ्लोर पर ही सेंट्रल ऑफिस में काम करता था और हमारे ट्वेल्थ फ्लोर पर ही वो विभाग था जिसकी जिम्मेदारी थी ये सब पुताई वगैरह कराना तो उस विभाग से एक इंजीनियर साहब जो थे वो हमारे पास आए बोले साहब आप ज़रा दो मिनट के लिए हमारे डी महोदय से बात कर लेंगे हमने कहा साहब कर लेंगे क्यों नहीं कर लेंगे डीजीएम तो साहब हैं उन्होंने अगर जो कहा है तो हम तो अदना से उस वक्त शायद चीफ मैनेजर थे या एजीएम थे हमने कहा कि हाँ साहब हमारी तो औकात ही यही है कि हमको डीजीएम साहब बुलाएंगे तो हम जाएंगे और साहब हम चले गए जब हम डी साहब के पास पहुंचे तो उन्होंने हमसे कहा कि साहब आपने अपने घर में यह खास पुताई क्यों करवा ली हमने कहा क्या बोला आपने फिर से बोली बोले कि आपने अपने घर में ख़ास पुताई क्यों कराई हमने कहा यार ख़ास पुताई क्या होती है बोले कि नहीं साहब आपके यहाँ पर जो कलर इस्तेमाल किया गया है वो डिफरेंट है जो स्पेसिफाइड कलर है उससे मैंने कहा भाई आप मेरे घर गए क्या देखने के लिए बोले नहीं साहब हमें कंप्लेंट मिली है मैंने कहा यार मैं मुझे पता भी नहीं कि तुम किस कमरे के और किस कलर की बात कर रहे हो मेरा पुताई वालों से कोई बात भी नहीं होता था मैं जब घर से निकलता था उस वक्त तक वो आए नहीं होते थे और जब मैं पहुंचता था तो वो जा चुके होते थे मेरी पत्नी को ये सब चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो बात क्या कर रहे हैं आप वो बोले साहब हमें कंप्लेंट मिली है हमने कहा भाई तो जिससे कंप्लेंट मिली है उससे पूछो कि क्या कलर बोले नहीं साहब हमें आपके यहाँ रीपेंट करना पड़ेगा हमने कहा देखो भाई रीपेंट करना पड़े या जो पेंट करना पड़े जब तक मुझे ये नहीं बताओगे कि किसने कहा है तो मैं उस आदमी से सामना करना चाहता हूँ साहब चूंकि मैं उस वक्त विजिलेंस विभाग में काम करता था तो थोड़ी चलती भी थी और ये हमारे प्रमाइस विभाग वालों के भी मसले जो थे वो हमारे यहाँ पर आते थे तो वहाँ भी थोड़ी हमारे हाथ में क्या बोलते हैं नस दबाने की जगह थी तो साहब उन्होंने हमको बता दिया कि साहब फ़लाने साहब ने आपके बारे में कंप्लेंट किया है तो मैंने कहा ठीक है मैं गुस्से में भुनभुनाता हुआ अपनी सीट पर आया और मैंने इंटरकॉम उठा कर के उन साहब को वो इंटरकॉम लगाया कि भाई आपने क्या शिकायत किया बोले नहीं नहीं साहब मैंने कोई शिकायत नहीं की है मैंने कहा अगर आपने शिकायत नहीं किया है तो आपने मुझको वो डी का दिमाग ख़राब हो गया क्या जो मुझे ऐसे बुलाया तो उन्होंने बताया कि साहब देखिए आपके यहाँ पर फलाना कलर हो गया और हमने जब वही कलर लगाने को कहा तो हमको मना कर दिया और फ़लाना ढिकाना मैंने कहा साले मैंने तुम तुमने मुझसे बात किया क्या तुमने अपने मन से यह प्रिज्यूम कर लिया और साहब खैर जो भी मैं उनको दो चार गाली दे सकता था गाली दिया और मैंने कहा जो तुमसे करते बने कर लो और जिसको जो पेंटिंग करना है वो करे मुझे कोई मतलब नहीं बस शर्त सिर्फ़ इतनी है कि सारा सामान उसी को उठाकर बाहर लाना पड़ेगा और उसी को उठाकर रखना पड़ेगा मैंने कहा अब मेरे घर में मैं एक ग्लास भी इधर से उधर नहीं करूंगा खैर अब देखिए सॉरी ये बात थोड़ी ज़्यादा लंबी खींच दी मैंने मगर मैं इस वक्त उसको सोच रहा हूँ तो भी मुझे गुस्सा आ रहा है थोड़े दिन बात ख़त्म हो गई वो पेंट आता था कॉन्ट्रेक्टर जो था मैं उससे कहता था कि भाई देखो मैंने ये बात किया है अगर आप ये करने को तैयार हो तो बोला नहीं साहब हम लोग सामान नहीं हटाते मैंने कहा आप नहीं हटाते तो मैं नहीं करवाता और इस तरह से करके दो तीन बार हुई बात मैंने वो जो तथाकथित इंजीनियर इंचार्ज थे उनसे बात किया मैंने कहा कि अब अगर ये कॉन्ट्रेक्टर साहब मेरे घर के दरवाज़े पर आए और मेरे को मेरी पत्नी ने बताया तो मैं आपकी शिकायत बाकायदा चेयरमैन महोदय से लिखकर करूँगा मैंने कहा ये भी समझ लीजिए और मैं नाम से आपकी कम्प्लेंट करूँगा और मैं उसमें साथ में ही कुछ मिर्च मिर्च मसाला भी लगाऊँगा तो खैर उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर साहब तो नहीं आए मगर वो साहब जो थे उनके साथ में संबंध हमारे वो क्या कहते हैं उसको वो अलमारी के कोने में नहीं अलमारी के पीछे चले गए तो अब देखिए यहाँ पर संबंध जो थे वो ट्रांजैक्शनल थे भावनात्मक नहीं थे यहाँ पर ट्रांजैक्शनल संबंध थे जो कि किनारे नहीं गए मगर वो संबंध खराब होके ख़त्म हो गए खत्म हो गए तो अब क्यों हुआ ऐसा मैं तो नहीं जानता हूं क्योंकि उनके हृदय में भी कुछ बात होगी मेरे हृदय में भी ज़रूर कुछ ना कुछ तो उनके प्रति दुर्भावना पैदा ही हुई क्योंकि हम लोगों में बात स्पष्ट करने का कोई मौका नहीं आया अब ऐसे ही संबंध हमारे बनते रहते हैं बिगड़ते रहते हैं या किनारे होते जाते हैं ऐसे संबंध किन साथ होते हैं ऐसे संबंध उनके साथ होते हैं जिनके साथ आप फिजिकल प्रोक्सीमिटी में हो या अब आज की आज की तारीख में बात करें या टेली की प्रॉक्सीमिटी में हो टेली की प्रोक्सीमिटी मतलब कभी कभी क्या होता है कि केवल लोगों से आपकी बातें होती हैं यहाँ पर आपको बता दूं क्या हो गया है संबंध मेरी बेटी के बहुत से दोस्त हैं मेरी बेटी हॉस्टल में रहकर पढ़ती थी और हम लोग उससे हॉस्टल में मिलने जाया करते थे वो कॉलेज वाला हॉस्टल नहीं वो प्राइवेट हॉस्टल वो दिल्ली में पढ़ती थी और दिल्ली में उसको एक प्राइवेट हॉस्टल में रहने की जगह मिली तो हम लोग उस प्राइवेट हॉस्टल में जाते थे मैं मुरादाबाद में था बेटी दिल्ली में थी तो नॉर्मली हफ्ते दो हफ्ते तीन हफ्ते में एक बार हम लोग दिल्ली चले जाते थे तो हमारे पास दिल्ली में और कुछ काम था नहीं तो हम लोग सुबह पहुंचते थे और दोपहर तक वहीं उसी के हॉस्टल में ही बातचीत करते हुए रहते थे तो जो हॉस्टल के मालिक थे उनके साथ भी हमारे संपर्क हो गए थे बातचीत होने लगी तो उनकी भाभी जी बोलते थे और जो जो मालिक थे उनके पिताजी को हम लोग चाचा दादा ऐसे बात करते थे और उसकी बेटी के जितने दोस्त थे वो सब मेरी पत्नी को आंटी और उस इतने प्यार से बातचीत करते थे कि लगने लगा था कि ये सारे बच्चे हमारे ही हैं और हम लोग चूँकि समय हमारे पास होता था तो बातचीत करने में और सलाह मशरा देने में तो हम हिंदुस्तानियों का कोई मुकाबला ही नहीं है तो हम वो भी काफ़ी करते थे सलाह मशवरा और किसी की परेशानी और आज उस घटना को मतलब उस वक्त को बीते हुए पंद्रह साल से ज़्यादा हो चुके हैं और वो सभी बच्चों के साथ में वो सब बच्चे भी अब बड़े ज़िम्मेदार जगहों पर काम कर रहे हैं शादी ब्याह हो चुके हैं और उनके अपने बाल बच्चे हैं मगर वो बच्चों के साथ आज भी हम लोगों का जो संपर्क है वो एक फ़िलासफर गाइड फ्रेंड तो नहीं कहूँगा मगर हाँ फ़िलासफर गाइड का है जबकि उनसे मुलाकात आप विश्वास करिए पंद्रह साल पहले जो मुलाकात हुई थी उसके बाद शायद इन पंद्रह सालों में एक या दो बार मुलाकात हुई होगी और अब तो हम लोगों की ख्याति कुछ ऐसी फैल गई है कि हम लोग सलाहकार और मशवरा देने वाले ऐसे बन गए हैं कि अब तो कभी कभी वो अपने मित्रों को बता देते हैं तो मेरी बेटी को अक्सर ये शिकायत होती है कि तुम लोग जो है तुम लोग अब क्या बोलते हैं अडॉप्टेड पेरेंट्स बन गए हो बहुत से बच्चों के अब साहब हम ये तो नहीं कह सकते कि अडॉप्टेड पेरेंट्स वास्तव में बन गए या नहीं बन गए मगर हाँ ये ज़रूर होता है कि अगर किसी को उदासी होती है या रोने के लिए शायद कंधा चाहिए होता है तो मेरे या मेरी पत्नी के पास एक फ़ोन आ जाता है और हम लोगों को कुछ ना कुछ समय तो देना ही पड़ता है अभी में ही एक पत्... मेरी बेटी की मित्र की मित्र उसकी माँ बीमार हुई और वो हैदराबाद में किसी अपने माँ के ऑपरेशन के लिए आई थी वो लोग अपने किसी रिलेटिव के यहाँ रुके तो मेरी बेटी ने मुझको फ़ोन किया कि पापा वो लड़की आई हुई है और वो बहुत ही शेकन है क्योंकि उसकी माँ इतनी बुरे हाल में है उसको कुछ कुछ कैंसर जैसी कुछ शिकायत थी मतलब संदेह था शक था कि कैंसर हो सकता है तो उसने कहा कि उनकी सर्जरी होनी है तो उससे थोड़ा बात कर लो क्योंकि वो बहुत शिक्न है और वो तुमसे बात करने में हिचकिचा रही है कि मैंने आज तक कभी उन लोग से बात नहीं की हमने कहा ठीक है बात कर लेंगे तो हमने उस लड़की को फ़ोन लगा लिया उससे बात किया उसको हिम्मत बधाई और कहा कि भाई ऐसे मतलब अब जो भी दो चार अच्छे अच्छे शब्द बोल के उनको समझाने की कोशिश की कुछ अपने अनुभव कुछ अस्पतालों की बातें और अब, जैसे सामान्य तौर पर कोई भी करता हमने भी वही किया और वास्तव में ईश्वर की दया ये रही कि वो बच्ची उसकी मां जो थी वो ठीक हो गई उनको कोई कैंसर नहीं निकला और उनकी सर्जरी भी हो गई वो बच्ची वापस भी चली गई मगर अब वो बच्ची जो थी उसने मेरी बेटी को कहा कि अरे यार इतना अच्छा मतलब तुम्हारे पिताजी ने फ़ोन किया इतनी मेरी हिम्मत बढ़ाई और मेरी पत्नी जो थी वो उसको लगातार उससे सुबह शाम मैसेजेस एक्सचेंज करती रही और उनका हाल चाल पूछती रही और नॉर्मली जो होता है कि किसी की भी हिम्मत बढ़ाने के लिए जो काम किया जा सकता है वो सब करते रहे हम लोग मिले नहीं हम मुलाकात करने का मौका नहीं था क्योंकि जहां पर उसकी सर्जरी हो रही थी वो जगह हमारे घर से 25 किलोमीटर दूर थी और 25 किलोमीटर जाना और आजकल वो कोरोना के ज़माने में टैक्सी वैक्सी का चक्कर मुश्किल होता है तो साहब हम जा भी नहीं पाए खैर <coughs> <coughs> <coughs> सॉरी तो इस तरह से हमने देखा कि संबंध भावनात्मक स्तर पर अगर बन जाए और चाहे तो पर्सनली और चाहे तो टेलीकॉम के ज़रिए से तो उनका वो संबंध जो है वो बने रहते हैं और मैं तो यही कहूँगा कि हम लोग जो संबंध बनाते हैं ना वो मैं शायद अक्सर ये उदाहरण भी दिया करता हूँ वो संबंध ऐसे होते हैं जैसे कि वो सोप पपेरा होता है ना टीवी सीरियल्स जो होते हैं तो जो पहले ज़माने में लंबे लंबे सो पोपेरा आते थे यानी कि हम लोग और बुनियाद और इस टाइप से तो उसमें कुछ कैरेक्टर्स जो थे वो तो परमानेंट होते थे यानी कि जैसे हम लोग में दादाजी या जो पिताजी होते थे या जो माँ और बड़ी दीदी और छुटकी, छुटकी मुझे नाम शायद सही याद है छुटकी इस तरह जो जो जो कैरेक्टर्स होते थे वो कैरेक्टर्स में हम लोग हैं और इसमें क्या होता है कि हम लोग मतलब हम सभी हम अपनी ज़िंदगी में हम लोग उस तरह के परमानेंट कैरेक्टर्स हैं और दूसरे छोटे मोटे कैरेक्टर्स आ आकर आपसे मिलते रहते हैं और जिनके साथ संबंध आपके लंबे हो जाते हैं आप समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी के सोप ओपैरा में उनका रोल बड़ा हो जाता है और जो छोटे वाले होते हैं वो समझ लीजिए कि वो एक गेस्ट अपेरेंस के लिए आपके से शोपोपैरा में आते हैं और उसके बाद चले जाते हैं उसका मतलब ये नहीं कि वो कैरेक्टर्स नहीं रहे वो कैरेक्टर्स हैं मगर आपकी ज़िंदगी में नहीं हैं तो यही है ये है आपसी संबंधों का के बारे में अब मैं यहाँ पर एक अपनी बात ख़त्म करने से पहले बैंक का जिक्र करना तो बहुत ही ज़रूरी है अब आपको बताता हूँ कि बैंक में भी ऐसे बहुत से संबंध बने हैं और मैं मैं शायद कुछ संबंधों का जिक्र तो कर चुका हूँ जैसे हमारे चतुर्वेदी जी के साथ हमारा संबंध जो मैंने सबसे पहले एपिसोड में जो जिक्र किया था तो वो संबंध यानी कि वो संबंध बना कब 1980 में मैं अभी मुझको तारीख और मतलब महीना भी याद है जनवरी उन्नीस में वो संबंध बना और आज 2021 में भी चतुर्वेदी जी के साथ मेरा संपर्क है मतलब हम लोग उतनी ही गर्मजोशी से हाँ मिलते नहीं हैं साहब मगर बात करते हैं और हम लोगों में कब से मुलाकात नहीं हुई है हमारी मुलाकात उन्नीस के बाद से नहीं हुई है तो साहब मगर वो संबंधों की गर्मजोशी है यानी कि हमारी जिंदगी के सोप ओपैरा में चतुर्वेदी साहब का कैरेक्टर अभी भी है बरकरार है और इसी तरह से बहुत से लोग मिलते रहे मुझको आज भी याद है कि हमारे एक मित्र थे जिनसे हमारी मुलाकात वहीं छपरा शाखा में हुई और उन्होंने कभी मुझे एक घटना बताई उन्होंने घटना क्या बताई उन्होंने कहा कि हमारा बच्चा मतलब उनकी छोटी सी बेटी को वो स्कूल में एडमिशन कराने ले गए तो बिहार में पैरवी थोड़ी चलती है ज़्यादा मतलब वहाँ पर बातचीत लोगों से संबंध जो हैं उनका ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप भी काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया जाता है तो उन्होंने किसी से बात किया था और जिनसे बात की थी उनकी पत्नी उस स्कूल में प्रिंसिपल थी तो उन्होंने कहा कि बच्ची का एडमिशन तो हो ही जाएगा तो वो एडमिशन कराने के लिए वहाँ ले गए जब एडमिशन कराने ले गए तो प्रिंसिपल साहब ने कुछ पूछा और प्रिंसिपल साहब ने जो पूछा उसका बच्ची ने जवाब नहीं दिया ये खिड़की के बाहर से खड़े देख रहे थे बोले अरे यार इसको तो सब आता है उसने कुछ कलर दिखाया कुछ गिनती पूछी कुछ नाम पूछा ये सब पूछ रहे थे वो जवाब नहीं दे रही थी बच्ची तो जब ये बाहर आए तो इनसे इन्होंने बच्ची से पूछा कि अरे भाई उसने तुमसे पूछा तो तुमने जवाब क्यों नहीं दिया बच्ची ने अपना मुंह बहुत सीरियस बना के कहा हमें उसकी शक्ल अच्छी नहीं लगी दैट वॉज सिंपल अब देखिए यह घटना बहुत पुरानी है मतलब 40 साल हो गए करीब करीब इस घटना को मगर मुझे आज भी वो सज्जन की उस बच्चे की और ये घटना होने की याद है वो बच्ची अब खुद उसके बच्चे जो हैं वो इंटर विंटर में पढ़ रहे हैं मगर वो घटना याद है और उनके साथ आज भी मेरे मित्रवत संबंध हैं हमारे वो मित्र जो थे वो उनके बाल नहीं थे तो वो क्या करते थे कि वो एक टोपी लगाते थे वो टोपी पता नहीं उसको क्या कहते हैं वो टोपी आगे से देवानंद साहब लगाया करते थे उस तरह की टोपी थी वो तो वो टोपी जाड़ा गर्मी बरसात हमेशा वो टोपी लगाते थे अब फर्क सिर्फ इतना पड़ा है कि अब उनकी फ़ोटो मैं फेसबुक में देखता हूँ तो उन्होंने वो टोपी उतार दी है और वो बगैर टोपी के हैं तो शक्ल तो बदल गई भाई पहले टोपी लगाते थे तो हम लोग को पता नहीं था कि बाल हैं नहीं हैं क्या है लोगों ने मुझे बताया था कि अरे भाई ये गंजा है इसके बाल नहीं हैं अब उस समय शायद उनको अपने बाल नहीं होने का कुछ कष्ट रहा होगा अब उसकी बात ख़त्म हो गई अब वो इज्जत के साथ बगैर बाल के और सीनियर सिटीज़न हैं अच्छा फिर एक हमारे मित्र इसी तरह से मतलब फिर उनको मैं मित्र कह रहा हूँ क्योंकि वो वास्तव में मित्र हैं और उनकी बात ये थी कि उनसे भी मुलाकात बहुत ज़माने पहले हुई थी और जब बात हुई तो उन्होंने मैं हम और वो दोनों एक ही विभाग में मतलब एक ही साथ काम करते थे आज अगल बगल की सीट पर बैठकर तो मुझसे पहले जो उस सीट पर बैठते थे वो थोड़े खड़े मिजाज के आदमी थे और मैं जब वहाँ पहुँचा तो मैं थोड़ा क्या बोलते हैं उसको ऐसा समझ लीजिए कि मैं थोड़ा ढीला ढाला आदमी था ढीला ढाला मतलब मुझे लोगों से बात करते वक्त मैं सोचता रहता था कि अगर मुझसे कोई इस तरह से बात करता तो मुझे कैसा लगता और मैं उसी के विचार करके वैसी बात करता था तो साहब वो बात मैं करने लगा तो हमारे उन मित्र ने मुझसे कहा कि तुम यहाँ पर बैंक की नौकरी करने आए हो या पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने आए हो यार मैं वो बात जो थी उनकी वो मेरे दिमाग में जम गई कि पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट की बात कर रहे हैं मतलब क्योंकि मैं जब कोई आता था तो मैं पहले कहता था कि पहले बैठिए सामने बैठ जाइए उसके बाद बात करेंगे तो और हमारे वो जो पुराने मित्र थे वो बैठने को बोलते ही नहीं थे वो बैठने की बात ही नहीं करते थे तो साहब ये अब देखिए ये बात जो है उनके साथ ये संबंध बना और ये संबंध खरी बोली का उनके साथ आज भी है यानी आज उस बात को तीस पैंतीस साल हो चुके हैं मगर आज भी वो संबंध बना हुआ है और हमारी जिंदगी में वो कैरेक्टर आज भी है एग्जिस्ट कर रहा है तो साहब इस तरह के कैरेक्टर्स जो हैं वो आपके आपके सोप पोपैरा में आते रहते हैं और मैं तो ये कहूँगा कभी कभी तो जाते भी रहते हैं और अक्सर वो बने रहते हैं और ये इंतज़ार में होता है कि कब उनका रोल फिर से आपकी ज़िंदगी में आ जाए और कभी कभी आता भी है कभी कभी नहीं भी आता है देखिए काफ़ी देर से बात कर रहा हूँ आपसे तो मैं इसको यहीं पर बंद करता हूँ मगर सिर्फ अंत में एक ही बात कहूँगा कि सोप ओपेरा में आने वाले कैरेक्टर्स को निकालना या रखना यह हमारे हाथ में नहीं होता है हमारे हाथ में सिर्फ इतना होता है कि जब वो चरित्र आपके सामने आए जब वो चरित्र का आपसे इंटरेक्शन हो उस समय आपको यह ध्यान रखना है कि आप उस कैरेक्टर के विसाविस क्या है आप उसके उसके लिए आप आप मतलब क्या बोलते हैं विलेन तो नहीं हो रहे हैं तो ये बात का ध्यान हमको रखना होगा कि हम क्या बन रहे हैं उसके ओपेरा में वो हमारे ओपेरा में क्या बन रहा है ये ध्यान वो रखेगा तो अब इस तरह से इस बात को ध्यान में रखते हुए हम ये बात समझ लें कि भाई मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ या कह रहा हूँ या किसी से मिल रहा हूँ तो वो उसका कुछ ना कुछ असर उस पर भी पड़ेगा और वो जो कहे या सुन रहा है उसका असर मुझ पर तो ऑब्वियसली पड़ता ही है एक छोटा सा मुद्दा यहाँ पर और आपके सामने उठा दूँ अक्सर क्या होता है कि हमारे पुराने मित्र या परिचित आपसे मिलने आ जाते हैं मिलने कब आते हैं यानी कि शायद साल दो साल पाँच साल में एक बार वो आपसे मिलने आ जाते हैं अब आप किसी बड़े शहर में रहते हैं और आपके पास होती है समय की कमी तो जब वो आपसे मिलने आते हैं तो आप उनके सामने अपने समय की कमी का जिक्र कर देते हैं उसके बाद वो चले जाते हैं मगर ज़िंदगी वो याद रखते हैं कि साहब जब आप उन जब वो आपके यहाँ आए थे तो आपने समय की कमी का जिक्र किया था आपने समय दिया होगा उनको मैं ये नहीं मना कर रहा हूँ मगर समय की कमी का जिक्र किया होगा तो कुछ लोग इतने सेंसिटिव होते हैं कि वो इस जिक्र को ये समझ लेते हैं कि शायद ये मुझे समय देना नहीं चाहते थे यार उसकी ज़िंदगी में तो पाँच साल में एक बार आप वो आया है आपके लिए रोज़ाना आपके पास कोई ना कोई मिलने आता रहता है तो ज़रा उसके नज़रिए से सोचकर देखिए कि जो पाँच साल में एक बार आपसे मिलने आया और आपने कह दिया कि यार समय कम है तो आज बात नहीं कर पाऊँगा तो वो तो अगली बार पाँच साल बाद ही आएगा और पाँच साल तक वो जिक्र करता रहेगा या फिक्र करता रहेगा कि भाई इनके पास समय की कमी है और ये भी हो सकता है कि वो संबंध ख़त्म ही हो जाए वो अगर बहुत सेंसिटिव है यानी कि अगर कोई इतना ही ज़्यादा ज़्यादा संवेदनशील है तो शायद वो सोचेगा कि भाई इनके पास समय नहीं है तो वो आना ही छोड़ देगा हम अक्सर ऐसा ऐसी गलती कर बैठते हैं फ़ोन आने पर भी अक्सर ऐसा होता है मेरे घर में कुछ बड़े बुज़ुर्ग हैं वो कहते हैं यार दोपहर में फ़ोन कर दिया इन्होंने अरे भाई उसने तो आपको महीने साल के बाद फोन किया है दोपहर हो या शाम हो या उसको पता नहीं है कि आपका आपकी मना स्थिति क्या है तो उसने फोन कर दिया आपने फोन काट दिया उसके बाद होता क्या है कि जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जबकि आप सोचते हैं कि भाई काश कोई फोन कर देता मैंने देखा है अपने पिताजी को वो टेलीफोन के पास बैठे रहते थे अपने बगल में एक लैंडलाइन फ़ोन था उसको रख के बैठते थे और अक्सर फोन उठा उठा के देखते रहते थे कि यार आज किसी का फोन ही नहीं आया और ये वही पिताजी हैं जो कि जिनके पास इस कदर फोन आते थे कि वो परेशान हो जाते थे मैं इसी के साथ इस सीरियस नोट पर आज आपसे विदा ले रहा हूं। आपने अपना समय दिया उसके लिए धन्यवाद और आप मुझे कुछ कहना चाहें तो ज़रूर अपनी बात मुझे बताइएगा और तब तक के लिए नमस्कार और अगले हफ्ते फिर आपसे मिलेंगे तेरा साथ रहे। तेरा मेरा तेरा मेरा, तेरा मेरा साथ रहे हो तेरा मेरा साथ रहे धूप हो छाया हो दिन हो के रात रहे तेरा मेरा साथ रहे तेरा मेरा साथ रही